नमः ओम शांति कृष्ण यजुर्वेदिया कठोपनिषद इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का द्वितीय बल्ली में तेईसवा मंत्र देख रहे थे नयम आत्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते यमेवैष वृणुुते तेनाली तस्मा विवृणुुते तनु स्वाम अयमात्मा प्रवचन न लभ्य मेधया न लभ्य बहुना न, न लभ्य उपाय कहते हैं यम एवं एश, एश साधक यम वृणुते वृणुते करता है अर्थात यही प्राप्तव्य इसी प्रकार महत्व बुद्धि रखता है थे न उस साधक के द्वारा यह आत्मतत्व तो, तो प्राप्त है प्राप्त होगा तस् ऐसा आत्मा स्वाम तनुम विगुणते वह आत्मा इस साधक के लिए स्वाम तनुम अपना स्वरूपों का अनावरण कर देता है अर्थात ये आत्मा का जो वास्तविक का स्वरूप वो ज्ञान हो जाता है उस साधक को भाष्य में ना न अनेक वेद न लभ्य अनेक वेदस्वीकार स्वीकार अर्थ तात्व अध्ययन अध्यापन इत्यादि इसका इसके द्वारा न लो न लो अर्थात न मेध मेध अर्थात मेधया अर्थ ग्रंथारणशक्तिया केवल ग्रंथ का अर्थ धारण का शक्ति है अर्थात बहुत कुछ स्मरण रह जाता है उससे यह आत्मतत्व तो अनुभव नहीं हो जाएगा हाँ ये सब अर्थात ग्रंथधारण शक्ति अर्थात चित्त एकाग्रत है ये एक लक्षण है किंतु आगे और भी आवश्यक साधन चतुष्टय इत्यादि ये सब भी दृढ़ आवश्यक है टीका में न बहु इसका अर्थ कहते हैं अच्छा प्रथम भाष्य में न बहुनाश्रुत न बहुनाश्रुत है न अर्थात टीका में कहते हैं आत्म प्रतिपादको उपनिषद अतिरिक्त शास्त्र श्रवण न लभ्य आत्मा प्रति आत्मा का प्रतिपादन करने वाले ये जो उपनिषद होते हैं कि ये उपनिषद विचार से अतिरिक्त शास्त्र वो सबका श्रवण है न लभ्य वो सब अर्थात बहुत ज़्यादा महत्व बुद्धि रख करके उसी में चलना ये उसके द्वारा ये आत्मतत्व प्राप्त नहीं होगा और उपनिषद विचारेण अभी केवल न सिद्ध सिद्धोपदेश रहते न लभ्यता इतर्थ है उपनिषद विचार भी करेगा विचारेण अभी केवल न केवल नर्थ कहते हैं सिद्धोपदेश रहते न जो कहा जाता है कि गुरु मुख श्रवण होना चाहिए परंपरा से श्रवण होना चाहिए अगर यह भी नहीं है तो भी न लभ्यते वो प्राप्त नहीं होगा केवल स्वयं पढ़ करके सोच लेगा कि हम इस तत्व को अनुभव कर लेंगे वो नहीं होगा क्योंकि ये जो मार्ग है इस मार्ग में वास्तविक लक्ष्य और मार्ग दोनों ही अज्ञात हैं जहां कोई एक अज्ञात है मार्ग अज्ञात है किंतु लक्ष्य अज्ञात है हमको नीलकंठ भगवान दर्शन करने के लिए जाना है मार्ग अज्ञात है किन्तु लक्ष्य निश्चय है तब हम पूछ पूछ करके चलेंगे तो यहाँ किंतु तो ये यह लक्ष्य भी अज्ञात है कहेंगे लक्ष्य अज्ञात कैसे हम जानते हैं हमको ब्रह्म प्राप्ति होना है आत्मदर्शन होना है ये सब शब्द हैं उसके अधिक बुद्धि में कुछ नहीं आ जाएगा जब तक ये अनुभव नहीं होगा तब तक और बुद्धि में कुछ अधिक नहीं आ जाएगा शब्द हम व्यवहार कर सकते हैं क्यों कहते हैं ये जो ब्रह्मतत्व है आत्मतत्व है किसी शब्द का शक्ति ही नहीं है वो अर्थ को कहने के लिए तो हम शब्द खाली व्यवहार करेंगे अर्थात तो अर्थ का भी ज्ञान नहीं है और मार्ग तो और कठिन है हर जगह में कहते हैं तो ना हर जगह में गली दिखेगी <coughs> यही तो है वही तो हो गया तो मैं तो पहुंच गया मेरा तो काम हो गया आगे क्या करना है कहते तो हैं आगे जगत कल्याण करना है तो इस प्रकार के अर्थात तो इतना कठिन है ये कहीं भी भ्रांति हो जा सकती है इसलिए कहते हैं सिद्धो उपदेश न लभ्यते इसका अनुभव होना ये कठिन है भाष्य में बहुना न बहुना श्रूते न केवल न केवल अर्थात श्रवण करें अर्थात इसका तात्पर्य विचार करके उसका योग्यता का संपादन नहीं करके केवल श्रवण करते रहेंगे उससे होने वाला नहीं है और केवल न का अर्थ तो टीका में कह दिए कि सिद्ध उपदेश रहते न अर्थात स्वयं पढ़ करके कहेंगे हम स्वयं अध्ययन कर लेंगे ये सब नहीं होगा आगे भाष्य में पूछते हैं कै न तरी लभ्य फिर कैसे अनुभव होगा यह आत्मतत्व तो इति्य उत्तर देते हैं टीका में परमेश्वराचार्य अनुग्रहेण तो लभ्यत इति आह परमेश्वर आचार्य अनुग्रहेण तो परमेश्वर और आचार्य इसलिए कहा जाता है आत्मतत्व तो अनुभव में चार कृपा चाहिए प्रथम कृपा हो गया सर्वप्रथम चार कृपा हैं सब सबसे प्रथम किसको लेंगे प्रथम आत्म कृपा चाहिए हमारे अंदर में पहले शुभेच्छा होनी चाहिए तो ये आत्म कृपा होने के बाद फिर आगे ईश्वर कृपा आएगा क्योंकि अगर हमारा संस्कार बस हमारे बुद्धि में ऐसे होगा हमारा संस्कार ऐसा है तो ईश्वर कृपा कैसे करेंगे हमारे वो संस्कार को उद्बुद्ध करवाएंगे तो आत्मकृप क्रिप कृपा के बाद ही ईश्वर कृपा आ जाएगा तो ये कैसे आ गया ये पंचदशमी श्लोक है सत्कर्म परिपाका करुणानिधि धृता प्राप्य तीर तरुच्छाया विश्राम्यंती यथा सुखम सत्कर्म सत्कर्म अर्थात पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ तो कर्म हुआ है कुछ संस्कार तो हमारे अंदर में है और वो जब फल देने के लिए तैयार हो जाएंगे तब कोई करुणानिधि अर्थात कोई आचार्य गुरु हमारा मतलब हमको आश्रय देंगे तो प्रथमे हमारे अंदर में वो होना चाहिए आत्म कृपा पहले होना चाहिए तो फिर गुरु के पास कौन ले जाएगा कहेंगे वही ईश्वर कृपा कार्य करेगा तो ईश्वर कृपा होने से कहेंगे आगे शास्त्र आचार्य कृपा और शास्त्र कृपा ये दोनों प्राप्त होगा तो प्रथमे हमारे अंदर में वो संस्कार उठना चाहिए तो अगर कहें संस्कार नहीं है तो नहीं है तो अभी बनाना पड़ेगा और संस्कार होने के लिए जो सब ये यज्ञे न दान न तपसा वो करना पड़ेगा फिर ये ये हो गया परंपरा साधन और परम्परा साधन होने से फिर आगे कहेंगे बहिरंग साधन साधन चतुष्ट होना चाहिए तभी फिर ये श्रवण इत्यादि अंतरंग साधन संभव होगा तो परमेश्वर आचार्य अनुग्रहण तू लभ्यत इत्याह भाष्य में यम स्वात्म यधको वृणुते प्राथयते तेन आत्मना बरिद्रा स्वयं आमा लभ्यो इति इतना यम है यं का स्वात्मानं ओ हम हम ही है हमारा ही वास्तवस्वरूप है साधको वृणुते यह साधक जिस आत्मा को जिसत्मको करता है वर्णकर्ता है अर्थात तो यही प्राप्त गंतव्य ज्ञातव्य यही है वृणत अर्थात तो तो प्रार्थयते प्रार्थयते अर्थात तो अनुभव हो साक्षात्कार हो इस प्रकार की तेन एवं आत्मना उस आत्मा के द्वारा आत्मना अर्थात बरित्रा बरित्रा अर्थात वर्ण करने वाला अर्थात साधक तेन साधक न स्वयं आत्मा लभ्य वो साधक के द्वारा आत्मा आत्म प्राप्त हो जाएगा और वो आत्मा कौन है कहते स्वयं वो स्वयं ही है लभ्य लभ्य अर्थात ज्ञाएते तो ज्ञाए थे लभ्य कह दिया गया अर्थात ये कोई अलब्ध पदार्थ की लाभ नहीं है केवल अज्ञान व्यवधान था निश्चय हो जाएगा कि हम ही वही तत्व हैं टीका में स्वात्मा साधक श्रवण मननादिर्वृणुते संभजते श्रवणादी काले सोहमीति अभेदेन एवं अनुसंधत्त स्वात्मानव अपने स्वरूप को ही साधक श्रवण मननादि भी वृणुते श्रवण मननादि के द्वारा वर्ण करता है वर्ण करता है अर्थात तो यही ज्ञातव्य है इस प्रकार की निश्चय करता है तो श्रवण मनन ये अंतरंग साधन कहते हैं अंतरंग साधन श्रवण मनन कौन कर पाएंगे जिनके पास बहिरंग साधन है बहिरंग साधन हो गया साधन चतुष्ट वो बहिरंग साधन और बहिरंग साधन साधन चतुष्ट किसको प्राप्त होगा कहेंगे जो परंपरा साधना किया है परंपरा साधना यज्ञ दान तपोष कर्म विहित तो शास्त्र विहित तो वेद विहित तो कर्म वो परंपरा साधन है वो करने से चित्त शुद्ध होगा तो ये साधन चतुष्ट श्रवण मननादि भी वृणुते वृणुते सम भजते सम्यक भजते भजते अर्थात एकाकार हो करके अभेद रूपेण भजते इसको कहते हैं यहाँ टीकाकर श्रवण आदि काले सोहमिति अभेदेन एवं अनुसंधते सोहमिति अभेदन अनुसंधान निधिध्यासन तो यहाँ कहते हैं कि श्रवण काल में ही निधिध्यासन होता है महर्षि बार बार ये बात कहते हैं हमको तो श्रवण हो गया तो फिर अन्यत्र जाकर के कहीं गुफा में बैठ करके हम निधिध्यासन कर लेंगे वो नहीं होने वाला है तो इसलिए यहाँ पे टीकाकार ये बात कहते हैं श्रवण काले सोहमिति अभेदेन अनुसंधते श्रवण काल में ही निदिध्यासन ये जिसको होता है मतलब होता है अनुसंधत इत इस प्रकार की अनुसंधान करता है ते नहीं आगे भाष्य में अच्छा बाकी आधा हम लोग देख लेते जो इसको श्रवण काल में ही निदिध्यासन होना आरम्भ होता है ऊसि के द्वारा ही यह आत्मतत्व तो प्राप्त हो जाएगा अनुभूत हो जाएगा आगे टीका में लक्षणया परमात्मा लक्षण परमाग्रहेण्रा परमात्मा लभ्यो भवति पर लभ्योति लक्षण सोहमीति अभेदेन अनुसंधते कहा गया ते नहीं वह आगे कहते हैं कि अर्थात उस साधक के द्वारा परमात्मा के साथ अपना अभेद अनुभव कैसा करेगा कहते हैं लक्षण या लक्षण या अर्थात यहाँ बाच्यार्थों को लेकर के ले करके परमार्थ के साथ अभेद अनुसंधान नहीं करेगा लक्षणा करके अर्थात अपना शुद्ध स्वरूप को त्वम पदार्थ तत्पदार्थ ये सब का जो लक्ष्यार्थ है वो सब में अभेद अनुसंधान करेगा रोग वो कैसे होगा कहते हैं परमात्मा अनुग्रहण एवं परमात्मा का कृपा से ही जब तक तो ये वासना अधिक रहेगा तुम पदार्थ का शोधन नहीं होगा तो तुम पदार्थ का लक्ष्यार्थ का अनुभव नहीं आएगा अगर तुम पदार्थ का लक्ष्यार्थ अनुभव नहीं आएगा तह, तो तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ कभी नहीं आएगा प्रथमे ये तुम पदार्थ का अनुभव होना चाहिए उसके लिए परमात्मा अनुग्रह परमात्मा अनुग्रह इसलिए उपासना भी थोड़ा बहुत आवश्यक है उपासना से खाली परमात्मा अनुग्रह नहीं वेदांत तो विचार तो और अधिक है फिर भी ये सबको साथ साथ रखना है कि वासना नाश करने में ये उपासना भी थोड़ा सहाय होता है क्योंकि कभी अगर प्रारब्ध ऐसा है वासना जब उठेगा तब तो और विवेक को गंगा जी में डाल देगा वो कुछ सुनेगा नहीं तो ऐसा हो जाएगा साधक अर्थात तो रोने पीटने अवस्था होगा उस समय में ही उपासना बचाएगा जो लोग ये उपासना को एकदम फेंक देते हैं कहते हैं हम तो केवल वेदांत में केवल विचार में चलेंगे ऐसा स्थिति में कोई बचाएगा नहीं ये डूब जाएगा तो इसलिए साथ में अर्थात तो रहना रखना होगा इसलिए मतलब बुद्धि ऐसा रखना है वेदांति हम तो तलवार लेकर के लड़ेंगे अर्थात तो विवेक बुद्धि के साथ तो लड़ते रहेंगे अर्थात बुद्धि को शुद्ध करने में लगाएंगे इसको किंतु पीछे रखे रहना है दूसरे को जब इतना खून निकलेगा कि और लड़ नहीं पाएगा पीछे कोई होना चाहिए कि जो हमको लेकर के कहते ना शिविर तक पहुंचा देगा वो वही जो उपासना करने मतलब उपासना जो हम करते हैं तो शिव जी को पीछे रखना है कहेंगे वो तो द्वैत्य शिव जी कहते पीछे रहने दीजिए आगे तो आप को लेकर के चलिए जब गिर जाएंगे तो वो बचाएंगे अगर आप आगे चलते हैं तो कोई जरूरत नहीं हो पीछे रहन दीजिए तो ये करना है ये सब को नजर में रख करके जो यहाँ का रूटीन बनाया गया सब अर्थात तो रखना है उनको साथ में और भगवान वास तो कहें वृहदारण्य में देखेंगे तो ये देव आराधना पर वो साथ में रखना है जब तक हम वो कितना जो दहेली को पार न कर गए तब तक तो रखना है परमात्मा अनुग्रहण एव बरित्रा अभेद अनुसंधान बता बरित्रा बरित्रार्थ साधक न वो कैसा है अभेद अनुसंधान करने वाले के द्वारा अभेद अनुसंधान इसलिए पहले कह दिया लक्षणया क्योंकि बाच्यार्थों को लेंगे तो दोनों पद में अभेद हो जाएगा नहीं होगा तो लक्षणा से दोनों पद में अभेद ये अनुसंधान करने वाले के द्वारा यथा अनुसंधानम आत्मतया है परमात्मा लभ्यो भवती जैसे अनुसंधान करता है अर्थात वो परमात्मा मैं ही हूँ तो अर्थात जिसको पदार्थ शोधन हो गया है परमात्मा लभ्यो भवती परमात्मा ये लाभ लब्ध हो जाएंगे प्राप्त हो जाएंगे हमको तो पदार्थ शोधन हुआ ही नहीं तो फिर हम कैसे करेंगे कहेंगे अगर पदार्थ शोधन नहीं हुआ है किंतु तो हम वेदांत श्रवण में आ गए किसी पुण्य के चलते तो तो भी इसी में ही लगे रहना है ये पंचदशी में एक श्लोकातः है अनुभूते अभावेपी ब्रह्मात्म ब्रह्मास्मित चिंत्यता अप अप्यस प्राप्य तय ध्याना ब्रह्म कि पुनः अनुभूते अभावेपी अनुभूति हमको नहीं है हमको तुम पदार्थ का भी अनुभव नहीं है फिर भी ब्रह्मास्मि इति एवं चिंतताम ये चिंतन तो करें औप्यसत प्राप्य तय हम जो ध्यान करते हैं तो अहंग्रह इत्यादि उपासना करते हैं वास्तविक कोई मनुष्य अहंग्रह हिरण्यगर्भ का उपासना करता है वो कभी हिरण्यगर्भ नहीं हो जाएगा किंतु अपने आप को मानने लगता है मैं हिरण्यगर्भ गर्भ जैसे संबर को उपासना में ब्रह्मचारी का बात दिखाया गया तो भिक्षा के लिए जा रहा है किंतु मान रहा मैं ही हिरण्य गर्भ हूँ संवर्ग हूँ वो वास्तविक सत्य नहीं है अभी असत, वो नहीं है सत्य नहीं है वो तो मनुष्य है ब्रह्मचारी है अपी प्राप्यते ध्यानात। असत प्राप्यते थे असत अर्थात आरोपित पदार्थ में भी अगर प्राप्त होता है ध्यान से और नित्याप्तम ब्रह्म किंग पुनः और ब्रह्म तो हम वास्तविक है ही तो इसका अगर चिंतन करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा इसमें क्या बड़ा बात होगा तो अर्थात ये उपासना अगर हम ये ब्रह्म उपासना करते हैं तो ये भी और अधिक बलवान मतलब बलवती है ये उपासना एक प्रकार की ये यमे वेश वृणुते तेन लभ्यस ये मंत्रांश का अर्थ दिखा दिए कि यम परमात्मान ऐस साधको वृणुते तेन साधक न अयम परमात्मा लभ्य एक प्रकार के अर्थ दिखाया गया अभी कहते हैं वैपरीत्यन वा योजना ये टीकाकार कह रहे हैं अच्छा भाष्य में पंक्ति हैं एवं से आत्मा प्राथयता आत्मन एव आत्मा लभ्यथ निष्काम से प्रथम एक मंत्र पश्यति क्रु पश्यतितशोक धातु प्रसादेन महिम आत्मन इस प्रकार तम अक्रतु अक्रत अर्थ निष्काम तो यहाँ फिर वो भाष्यकार उसको स्मरण दिलाते हैं एवं निष्काम से प्रार्थयतः प्रार्थयतः ये क्या विभूक्ति है ष्ठी तो निष्काम निष्काम हो गया और फिर आत्मा प्रार्थयतः आत्मानमेव अर्थात प्रार्थ मुमुक्षित्व आ गया निष्काम से अर्थात वैराग्य है वैराग्य है और मुमुक्षव है तो साधन चतुष्ट में ये दो मुख्य है वैराग्य और मुमुक्ष तो कहते हैं निष्काम से आत्मनमे प्राथयत ये, तो ये जिनको है वैराग्य है और तो है आत्मना आत्मा लभ्य इतर्थ वो तो फिर आत्मना आत्मनाव आत्मा लभ्य आत्मना अर्थात अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया कि आत्मा लभ्य अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति होकर के निश्चय हो जाएगा आगे टीका में वैपरीत्य योजना इसका अन्य प्रकार भी जो यम वेश वृणुते तेनालभ्य मंत्र का अन्य प्रकार योजना दिखाते हैं आत्मा तु ऐसा प्रकरणी परमात्मा अंतर्यामी रूपेण आचार्य रूपेण व्यवस्थितः आत्मा तु ऐसा प्रकरणी प्रकरणी अर्थात तो प्रकरण जिसका चल रहा है विचार चल रहा है क्योंकि यमराज अभी आत्म तत्व का व्याख्यान करने के लिए आरंभ किए हैं न जायते मृयत से तो इसलिए कहते हैं कि आत्मा यहाँ प्रकरणी प्रकरणीय अर्थात जिसका विचार चल रहा है तो वो कौन है कहते हैं वही परमात्मा है और वह अंतर्यामी रूपेण सभी साधकों के अदर विद्यमान है अथवा आचार्य रूपेण वा तो ये ईश्वर गुरु रात मूर्ति भेद विभाग कहते हैं जो गुरु है आचार्य है वो परमात्मा का ही ये रूप है तो आचार्य रूपेण अथवा अंतर्याम रूपेण वही परमात्मा वो व्यवस्थित है वो परमात्मा यम एवं मुमुक्षु वृणुते अभी परमात्मा जिस मुमुक्षु को वर्ण करेंगे भजते अनुगृति प्रथम के साधक यह परमात्मा को वर्ण करेगा तो साधक को प्राप्त कर लेगा अभी कहते हैं परमात्मा जिस साधक को वर्णन करेगा तो उसके द्वारा ये प्राप्त हो जाएगा अभी परमात्मा साधक को वर्ण करेंगे ये कहाँ होगा कहें अगर वो साधक इतना उच्च कोटि का है तो परमात्मा उसको वर्ण करेंगे तो ये हस्ता तो वो भगवान भाष्यकार के पास नहीं है देखिए भगवान भाष्यकार जाके वो ग्रामों में पहुँच गए <laughs> कहते हैं इतने उच्च कोटि के होते हैं आजकल का उदाहरण आता है जो दक्षिण स्वर वाले परमंशी तोतापुुरी जी वहाँ गए थे तो वो नहीं नहीं आए थे क्यों कितने जब इतना शुद्ध अवस्था आ जाता है फिर परमात्मा उस साधक को वर्णन करेंगे उसको कैसे उसका काम बनेगा कैसे ज्ञान होगा उसके लिए परमात्मा वर्ण करेंगे यम एवं मुमुक्षु वृणुते भजते अनुगृणाती जिस मुमुक्षु को परमात्मा वृणुते का अर्थ अनुगृति अनुग्रह करते हैं तेन तेन अर्थात तो परमेश्वर अनुगृहित अभेद अनुसंधानवता अर्थात तेन साधकेन परमेश्वर अनुगृहीन अभेद अनुसंधान वत्ता परमेश्वर से अनुगृहित होने से क्या होता है कहते अभेद अनुसंधान ये कर पाएगा ये परमेश्वर का अनुग्रह के बिना ये निधिध्यासन अभेद अनुसंधान निधिध्यासन ये नहीं होगा लभ्यते ये दूसरा प्रकार के इसका व्याख्यान हो गया प्रथम में था कि साधक परमात्मा को वरण करेगा तो उस साधक के, के द्वारा प्राप्त हो जाएगा द्वितीय हो गया कि परमात्मा जिस साधक को वरण करेंगे तो वो साधक को प्राप्त हो जाएगा और यह मंत्र मुंडक में भी है बिल्कुल यही मंत्र वहाँ किंतु तो कहा गया कि जो इस आत्म तत्व को जो साधक वर्ण करेगा उस वर्ण है न वो प्राप्त करेगा अर्थात वो जो परमात्मा दिशा में अभिमुख हो गया इसे अभिमुख के द्वारा ही प्राप्त कर लेगा यहाँ भी कहा जाता है साधक प्राप्त करेगा वो कहते हैं कि वर्ण के द्वारा ही प्राप्त होगा अर्थात तो वर्ण करना ये निमित्त बनेगा वो साधक यहाँ भी हो गया साधक निमित्त बन रहा है तय नर्थात साधक है न यहाँ दोनों में भाष्य टीका में तैन का अर्थ साधक है न वहाँ किन्तु तैनो का अर्थ वर्ण है न उस प्रकार अर्थात उसमें तात्पर्य रखने से अर्थात परमात्मा प्राप्ति में जो तात्पर्यवान हो जाएगा उसको प्राप्त हो जाएगा ऐसे वह मुंडक भाष्य में कहे आगे भाष्य में कथम लभ्यः है वो साधक परमात्मा को प्राप्त कर लेगा कैसे प्राप्त करेगा इति इति्यते आत्म शो तस्य तस् आत्मकाम से आत्मा विवृणुते प्रकाशय पारिक स्वाँ स्वीया तस्य मंत्र आत्मा विवृणुते तस्थ आत्मकाम से आत्मकाम से साधक से आमा विवृणुतेवृणुते अर्थ प्रकाशय प्रकाशयती उन्मुक्त कर देता है आत्मा क्या उन्मुक्त कर देता है पार्थिकी तनुम तनु अर्थात स्वरूपम आत्मा का जो पारमार्थिक स्वरूप है निर्गुण निराकार परिच्छेद रहित वो स्वरूप को स्वाम मंत्र में है स्वाम अंतिम शब्द इसका अर्थ सो स्व याथात्म्यम इत्यर्थ आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप आत्मज्ञान तो सभी को सर्वदा है क्योंकि प्रथम ज्ञान होगा आत्मज्ञान जब सुसुप्ति से बाहर आएगा प्रथम क्या ज्ञान होगा अहम में तो ये आत्मज्ञान सभी को सर्वदा है किंतु कहते हैं या, याथात्म्यम जो आत्मा का वास्तविक रूप है तो ये सब उपाधि रहित तो, शुद्ध चैतन्य परिच्छेद रहित तो, ये वास्तविक तत्व तो फिर उस साधकों को ज्ञात तो हो जाएगा आगे कहते हैं किंच अन्यत और भी सब चाहिए ये तो पूर्व मंत्र में कह दिया गया कि जो साधक परमात्मा का वर्ण करेगा ये कहा गया अभी और कहते हैं किंच अन्यत पहले भी ये बात आया था तम अर्थात तो अकाम हो जाना निष्काम हो जाना तभी तो इसी को और अधिक कहते हैं निष्काम कैसा हो जाएगा कहते हैं ना दुश्चरिताशा न न न न न न न असमाहितः असमाहितः प्रज्ञाने प्रज्ञाने असम नशासो वज्ञ प्रज्ञनुया दुश्चरतारमस प्रज्ञया दुश्चरितात् अविरत न दुश्चरित से जो अविरत है न दुश्चरितात् अविरत न अपनुयात के साथ अन्वय जाएगा तो दुश्चरितात् अविरत प्रज्ञान एनम न अपनुयात तो ये न का अन्वय चतुर्थ पाद के साथ जाएगा दुश्चरित से जो अविरत दुश्चरित से जो वीरत नहीं हुआ है अर्थात वो क्या करता है दुष्कर्म करता है तो जो दुश्चरित अर्थात दुष्कर्म करता है प्रज्ञाने न एनम आत्मान नुयात प्रज्ञान अर्थात तो, निधिशन के द्वारा अर्थात तो तो ब्रह्म विज्ञान जिसको कहा जाएगा प्रज्ञान ब्रह्म विज्ञान भाष्य में भी तृतीय पंक्ति में दे दे ब्रह्म विज्ञान तो जो दुश्चरित से वीरत तो नहीं हुआ वो ब्रह्म विज्ञान के द्वारा इस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं करेगा तो वास्तव यहाँ के क्या है जो दुश्चरित्र से वीरत नहीं होगा उसका ब्रह्म विज्ञान ही नहीं होगा वो ब्रह्म विज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त तो नहीं कर पाएगा ब्रह्म विज्ञान हो जाने के बाद परमात्मा का प्राप्ति वो दोनों में और व्यवधान है अब व्यवधान ही नहीं है तो प्रतिबंधकों का कोई उपाय ही नहीं है तो यह कहने का तात्पर्य है कि उसका ब्रह्म विज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति होगी ही नहीं दुश्चरित्र से जो वीरत नहीं हुआ है उसको कभी ब्रह्मज्ञान होगा ही नहीं और अशांत प्रज्ञा न एनम न अपन यात प्रत्येक के साथ जो न है वो अपनी यात के साथ अनवय होगा अशांत अशांत अर्थात जिसका मन में अभी स्थिरता नहीं है केवल वासना में ही चलता रहता है और न असमाहित तो, असमाहित तो, अर्थात चित्त में एकाग्रता जिसको समाधान कह दिया गया और अशांत कहने से सम नहीं है चित्त में सम अर्थात तत्वबोध में समह का क्या अर्थ कहते हैं अंतकरण उप समकरण जिसका शांत नहीं हुआ है और समाधान वहाँ कहेंगे चित्त का एकाग्रता ये चित्त अंतकरण है तो है तो सम में भी वही है कि अंतकरण का ऊपर तो हो जाना चाहिए अंतकरण और समाधान में भी कहेंगे समाधान सम में आरंभ समाधान में अंत अंतःकरण का उप होना सम कहते हैं तो वहाँ से आरंभ होगा और समाधान हो जाएगा मतलब पूर्णतया ये सम हो गया अंतःकरण अर्थात और विषय में चलने वाला है ही नहीं तो यहाँ भी इसी प्रकार कहते हैं जो अशांत है उसको प्राप्त नहीं होगा तो थोड़ा बहुत शांत हो गया कहते हैं इतना से नहीं होगा समाह तो हो, तो तो हो जाना चाहिए अर्थात समाधान आ जाना चाहिए अर्थात चित्त पूर्ण एकाग्र हो जाना चाहिए न असम असमाहत तो प्रज्ञान एनम न अपनी यात कहेंगे ठीक है अभी मन समाधान हो गया एकाग्र हो गया तो भी कहते हैं अशांत तो मानस भौगरी है अर्थात तो, तो, अभी चित्त एकाग्र है लगे रहा किसी उपासना में भी लगे रहा हो सकता है कि वेदांत तो विचार में भी लगे रहा किंतु अगर कोई फल में आशा है तो हम तो इतने बड़ा वक्ता बन जाएगा अथवा तो ऐसे हमको नाम यति होगा अभी उसको बाकी कुछ नहीं चाहिए खाली एक ही चाहिए उसका चित्त बहुत समय में एकाग्र रहेगा तो इसलिए वो समाहित तो, तो हो गया किंतु शांत मानस नहीं होगा वो जो फलाकांक्षा है वो उसका मन को पूर्णतया शांत करने देगा नहीं मन को ये चलाते रहेगा फलाकांक्षी हो जाने से उसको भी प्राप्त नहीं होगा इसलिए पंचदशी में कहेंगे ब्रह्म लोक त्रीणिकारोह अर्थात वहाँ तक भी नहीं चाहिए ब्रह्म लोग नहीं चाहते धरती का लोग क्या बात है अशांत मानसो अशांत मानस हो वी एनम प्रज्ञा न अपनी यात अर्थात ये सब व्यक्तियों को ब्रह्मज्ञान होगा ही नहीं न दुश्चरितात् प्रति सिद्धात् दुश्चरिता, ठीक टीका मैं कहते हैं दुश्चरितम कायिकम पापम शरीर से होने वाला जो पाप शरीर से तीन प्रकार के पाप होते हैं हिंसा चोरी और वेभिचार ये चार पाप ये शरीर से होंगे और वाणी से चार ए ये तीन शरीर से तीन हो गया हिंसा चोरी व्यभिचार और वाणी से चार होंगे मिथ्या निंदा कटुता अप्रसंग प्रलाप मिथ्या मिथ्या वासन करना ये वाणी का पाप है निंदा पर निंदा करना और कटुता कटु शब्द कह देना हमने तो अप्रिय सत्य कहा वो चलेगा नहीं ऐसा अगर इस मार्ग में आ गए तो अप्रिय सत्य से भी तो इसलिए कह देना प्रियम ब्रियात सत्यम ब्रुआयात अर्थात अप्रिय सत्य कह देने से अगर कटु हुआ कि इसको वो नहीं कहना कभी निकल जाता है संस्कार वस्तु तो फिर क्षमा मांग लेने बाद में भाई गलती हो गया ये अर्थात मिथ्या कटुता निंदा अप्रसंग प्रलाप अप्रसंग प्रलाप कुछ ना कुछ कह दिया विचार कुछ चलता था और कुछ कह दिया इसको अप्रसंग प्रलाप कहते हैं नहीं तो दो आदमी बात करते हैं बीच में जा करके कह देना कुछ और मन से तीन होते हैं परद्रव्य लोभ अनिष्ट चिंतन अभिनिवेश ये तीन होता है परद्रव्य में लोभ ये मन का पाप है और अनिष्ट चिंतन अनिष्ट चिंतन परस्य भी अनिष्ट चिंतन कर देगा कभी आपने भी अनिष्ट चिंतन करेगा तो अगर वहाँ जाऊँगा अगर ऐसा हो जाएगा तो अगर वहाँ नहीं जा पाऊँगा ये अगर हानि हो जाएगा तो ये अपना ही अनिष्ट चिंतन करता है ये दोनों प्रकार की करेगा तो ये परद्रव्य लोभ हो अनिष्ट चिंतनम और अभिनिवेश अभिनिवेश अर्थात तो शरीर में हो इस प्रकार की मानना मरणत्रास अभिनिवेश को कहते हैं मरणत्रास मरण ये शरीर को होना है ना चिन मात्रों को होना है शरीर को होना है तो अभिनिवेश का अर्थ हो गया मरणत्रास मरणत्रास क्यों होता है शरीर में में होने से इसलिए अभिनिवेश शब्द को ये शरीर में में ऐसा कह देते हैं किंतु उसका वास्तव अर्थ हो गया ये दस पाप होते हैं और ये पाप के अनुसार आगे जन्म निर्णय होगा शरीर अजय ही कर्म दोषेर या तिस्थावरतांग न शरीर से अगर दोष करेगा पाप करेगा तो स्थावर भाव को प्राप्त करेगा जीव तो रहेगा किन्तु स्थावर होगा स्थावर जीव कौन है ये वृक्ष इत्यादि और बाची के ही पक्षी मृगताम बाची का पाप जो चार प्रकार के हैं अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर पक्षी मृग मृग अर्थात पशु तो क्या हो जाएगा कहते हैं कि ये जो वाणी है उसका व्यवहार नहीं कर पाएगा अभी मनुष्य बना था मनुष्य तो ये शब्द दो प्रकार के कहते हैं ध्वनियात्मक वर्णात्मक मनुष्य है तो वर्णात्मक तर वर्णात्मक क्या कह गया पदकृत्य में नहीं मूल में तो है वर्णात्मक संस्कृत भाषाधि रूप मनुष्य है तो वर्णात्मक शब्द उच्चारण करता है किंतु अगर वाणी में बहुत ज्यादा पाप कर लेगा तो फिर वाचिके के ही पक्षी मृग पक्षी मृग जो शब्द उच्चारण करेंगे वो वर्णात्मक होगा ना ध्वनियात्मक होगा वो परणात्मक उच्चारण करेंगे पक्षी मृग कर? नहीं करेंगे वो ध्वनियात्मक हो जाएगा शब्द तो रहेगा किन्तु ध्वनियात्मक इसी प्रकार के शरीर से अगर पाप करेगा आगे शरीर को व्यवहार नहीं कर पाएगा ये जो वृक्ष हो गए वो शरीर को व्यवहार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो कितने बार महाराष्ट्र कहते हैं ना अगर गर्मी का दिन हो गया थोड़ा दस फुट दूर में जल है किन्तु उसका जड़ों उतना देर तक नहीं जा पाएगा वहीं खड़े खड़े सूख जाएगा मर जाएगा तो यह होता है तो कुछ नहीं कर पाएंगे ये तो हम देखे सामने में एक छोटा फूल का पौधा था वो गर्मी में बेचारा जल गया तो कुछ नहीं कर पाया मनुष्य होता तो कमरे के अंदर चला जाता है वो नहीं जा पाया बोल भी नहीं पाया कि स्वामी जी मेरे को कमरे में ले जाइए मर रहा हूँ नहीं कह पाया मर गया तो ये अर्थात शारीरिक पाप होने से ऐसा स्थिति हो जाएगा हर मानव शरीर अंत्य जातिकम इत्यादि जो अरण्य में रहने वाले जो होते हैं मनुष्य इस प्रकार की मानस पाप करेगा तो वो सब हो जाएगा इसलिए ये सबसे बचना है कहते हैं दुश्चरितात् दुश्चरित का अर्थ काय को पाप लिया गया दुश्चरित्त न अविरत दुश्चरित क्या है प्रतिसिद्धात प्रतिसिद्ध प्रति सिद्ध कहाँ प्रति किया गया है कहते हैं श्रुति स्मृति विहितात् श्रुति स्मृति में जो प्रति किया गया है नहीं की कहीं कोई भी कुछ प्रति कर देगा तो फिर उसको मानते रहेंगे तो फिर जीवन ही नहीं चलेगा इसलिए कहते हैं एक नंबर टिप्पणी में उसको दिए हैं न कलूँ सर्वम शक्य निषेदुम इति आशय नह श्रुति स्मृति में जो निषेध किया गया है वो कर्म नहीं करना है स्मृति स्मृति अविहतात पापकर्मणो पापकर्म से अविरत अनुपरत हा। जो अनुपरत है अविरत है वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा ना इंद्रिय लौलियात अशांतो अनुपरत इंद्रिय में लौल्य लौल्य अर्थात ये धातु हो जाएगा यहाँ यंग होने से लुय अच्छा लुय छेदने लेंगे तो यंग हो जाने से तो गुण होना चाहिए ये वृद्धि हुआ है लौलियात अच्छा इसका अर्थ है चापल्यम चपलता इंद्रिय चपलता अगर अधिक है तो ये अशांत रहेगा मन अशांत रहेगा अच्छा ठीक है उसको देख लेंगे। इंद्रिय लोलियत इसी से लोलू जो होता है वहां तो रूपरी छेदन धातु है किंतु यहाँ पकार तो नहीं है अच्छा इंद्रिय लोलियत लौलियात लो लौलिया लूला ऐसा कोई लूला तो कोई धातु नहीं है अच्छा आगे नापी असमाहित असमाहित अर्थात अनेकाग्र मनाहा जिसका मनो अनेकाग्र है अर्था विक्षित चित्त विक्षित चित्त वो भी उसको भी ब्रह्मज्ञान नहीं होगा और समाहित चित्तोपी चित्त समाहित हो गया समा समाहत चित्तोपी सन समाधान फलार्थित नापि अशांत मानसो व्यापृत चित्त चित्त समाहित हो गया एकाग्र हो गया किंतु समाधान फलाार्थित्वात समाधान का फल क्या है चार नंबर टिप्पणी समाधान फल अर्थात ख्याति सिद्ध्यादि रूपम समाधान फलम समाधान अर्थात एकाग्र चित्त हुआ तो उसके अंदर में कर्म करने का सामर्थ्य अधिक रहेगा जो एकाग्रचित्त होगा फिर संसार में अगर बहुत कुछ करेगा तो उसको ख्याति सिद्धि इत्यादि आएगा और समाहित तो चित्त है तो सिद्धि भी आएगा क्योंकि चित्त में एकाग्र आ गया एकाग्रता ये सिद्धि जो है एकाग्रता का फल है तो ये ख्याति सिद्धि ये सब समाधान का फल है, तो अभी चित्त एकाग्र है किंतु इसमें अगर रुचि रखेगा तो उसको भी ये ज्ञान होने वाला नहीं है ये कहीं कहीं देखा जाता है अर्थात पूर्व जन्म का संस्कार बस जीवन का आध्य काल में काफ़ी साधना करते हैं साधना अर्थात ध्यान इत्यादि करते हैं तो पूर्वजन्म में संस्कार था अभी उसी को आगे ले करके चला और चित्त जब बहुत ज़्यादा एकाग्र हो गया कुछ सिद्धि आ गया और वो सिद्धि को अगर बेचने लगेंगे आगे उसे ख्याति होगी तो ये ख्याति होने से अभी उसमें इतना अभी व्यस्त हो गए कि वो चित्त का एकाग्र धीरे धीरे चला गया और जाकर के नाश हो जाएगा इसलिए योग सूत्र में जहाँ ये सिद्धि की बात कही गई है वहाँ फिर आगे कह देते हैं ये तो साधक न वर्जनीय इस प्रकार की कह देंगे ये सब मार्ग अर्थात इसलिए कहा गया है सिद्धि में महत्व बुद्धि नहीं होना है नहीं तो उसी में ही अर्थात जीवन व्यर्थ हो जाएगा समाधान फलार्थित्वात समाधान फल में अर्थी चाहने वाला हो जाएगा तो फिर अशांत हो जाएगा अशांत मानस अर्थात व्यापृत चित्त व्यापृत तो चित्त में पाँच नंबर टिप्पणी देते हैं समाधान फलादौ एक व्यापृतत्वी अभी व्यापृत चित्त अर्थात समाधान फल में ही व्यापृत हुआ न एकाग्र हीते एकाग्रता उसका जाएगा नहीं समाधान फल में व्यापृत हुआ किंतु अगर समाधान फलों में व्यापृत होकर के बहुत ज्यादा लोक व्यवहार में जाएगा तो एकाग्रता भी चला जाएगा एकाग्रता जाएगा अर्थात उसको जो सिद्धि थी अभी वो भी सब कार्य नहीं करेंगे अर्थात वो सामर्थ्य ही चला गया इस प्रकार के भी हो जाता है अर्थात तो आरंभ काल में जो सिद्धि हो दिखाना आरंभ करेगा आगे तो वो सिद्धि भी चला जाएगा क्योंकि एकाग्रता नहीं रहा बहुत ज्यादा पाप होने से अशांत तो मानुष अर्थात व्यापुरता चित्त प्रज्ञाने न प्रज्ञाने अर्थात ब्रह्म विज्ञान एनम प्रकृतम आत्मान न आत्मान अपन पहले न था प्रज्ञाने न अर्थात ब्रह्म विज्ञान एनम प्रकृतम आत्मान अपन सबके साथ है न नुश्चरिता ना संतो न समाहिता सबके साथ न है ये न कारण अपन यात के साथ होगा वो प्राप्त नहीं करेगा इसका अर्थ क्या हो गया ये सब प्राप्त नहीं करेगा ये श्रुति हमको ये बात क्यों कह रहा है अर्थात इसका विपरीत होने से प्राप्त होगा तो हमको इसका विपरीत होना है श्रुति वहाँ कहते हैं यस्तु अर्थात ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया आर्थिक अर्थ अर्थ से क्या प्राप्त होता है यस्तु दुश्चरिता विरत इंद्रिय लौल्यात च दुश्चरितात् वीरत अर्थात दुष्कर्म शरीर से करना जो जिसका छूट गया और इंद्रिय लौलियात विषय सामने में आने से इंद्रिय में लोलु पता लोलू पता अर्थात तो स्वरूप च्युत कर देना इस प्रकार की जिसको नहीं होता है और समाहित चित्त समाहित चित्त अर्थात चित्त एकाग्र हुआ समाधान फलात् उपशांत मानस है समाधान का जो फल है ये सब ख्याति इत्यादि उससे भी जिसका मन हट गया मानसस् आचार्यवान प्रज्ञानेन यथोक्तम यथोत्तम प्राप्नुति और भी एक कैसे तो इसमें आवश्यक है कि आचार्यवान वास्तविक तो इस प्रकार की होने से प्रकृति का नियम से वो आचार्य शरण में आ जाएगा जिसका ये सब योग्यता आ जाएगा वो प्रकृति करवाएगी प्रज्ञाने न प्रज्ञाने न अर्थात ब्रह्म ज्ञाने सात नंबर टिप्पणी दिया है यथा निर्दिष्ट साधने ही प्रज्ञान लब्धवा इत्यर्थ ये सब जो साधन है साधन अर्थात जो श्रवण आदि साधन है, उसके द्वारा प्रज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञानन यथोक्तम आत्मा प्राप्त यह आत्मतत्व को अनुभव कर लेगा आगे कहते हैं यसे ब्रह्म च ऊे भगवत वो दन मृत्तिश्यो पसेचन कई था वेद सह यश यश आत्मनः ब्रह्म ब्राह्मण जाति क्षेत्रम क्षेत्रीय जाति ये दोनों ही जिस आत्म के लिए वो दोनों समान होते हैं वो दोनों अर्थात ये सबको जो अपने में अर्थात समाहित कर लेता है ये ब्रह्म क्षेत्र क्यों कहा गया तो अर्थात ब्राह्मण क्षेत्र ये दोनों अर्थात जगत स्थिति के लिए इनका मुख्य कार्य है ये दोनों का तो इसलिए इनका रक्षा करने के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं इसे भाष्यकर भगवान ने गीता का अवतरणिका में प्रथम कहते हैं तो ये दोनों क्षेत्रिय रक्षा करेगा और ब्राह्मण धर्म का धर्म का रक्षा करेगा और क्षेत्रीय प्रजा रक्षा करेंगे ये दोनों के द्वारा जगत रक्षा होते हैं और ये दोनों भी जिनका वोदन ओदन अर्थात वो सब उसमें समाहित हो जाते हैं अर्थात सभी उसमें लीन हो जाते हैं और मृत्यु यश्य उपसेचनम उपसेचनम अर्थात तो वन के बराबर भी नहीं वदन अर्थात चावल रोटी कह सकते हैं अर्थात थोड़ा खाने से पेट भरेगा और मृत्यु यदि तो मृत्यु तो वो भी लायक नहीं है अर्थात शाक अर्थात थोड़ा चटनी जैसा है इस प्रकार के अर्थात सभी को अपने में समाहित लीन करने कर लेने वाला जो आत्मतत्व तो है क इथेद य क क अर्थात तो पूर्व मंत्र में जो कहा गया अविरत दुश्चरित से नशांत असमाहित वो असाधनवान है वो साधन रहित है वो साधन रहित कैसे प्राप्त कर लेगा इसको तो इथ इ अर्थात इथम अर्थात जैसे साधनवान प्राप्त करेगा आत्म तत्व तो को ऐसे असाधनवान साधन, साधन रहित कैसे प्राप्त कर लेगा वेद यत्र सह स आत्मतत्व यत्र अर्थात ये कहाँ है पुत्र यह आत्मतत्व का अनुभव कैसे होता है और कहाँ होता है अर्थात वो आत्मतत्व का स्वरूप कैसा है और वो कहाँ अनुभव होता है ये दोनों विषय का प्रश्न यहाँ आ गया तो यत्र दे दिए अर्थात तो कुत्र आत्मतत्व विद्यते ये एक प्रश्न हो गया और वेद वेद का अर्थ कथम कैसे जाना जाएगा और कहां जाना जाएगा ये दो प्रश्न होते हैं जिसके आधार पर आगे बलिए आरंभ होगा यस्तु युवभत अनुभूत अर्थात <coughs> दुश्चरित रूप जो दुष्कर्म से हटा नहीं यस्य आत्मनो क्षेत्र च ब्रह्म क्षेत्र सर्वधर्म विधारकूते उभे वोदन असनम भवत सैता आत्मा के लिए ये ब्रह्म और क्षेत्र अर्थात ब्राह्मण क्षेत्रीय ब्रह्म क्षेत्रीय ये दोनों सर्व सर्वधर्म विधारक सारे धर्म का रक्षा यही करने वाले हैं अभी त्राण भूते उभे ये सभी का त्राण त्राणभूत ये दोनों सभी का त्राण अर्थात रक्षा करेंगे ये दोनों भी यश जिस आत्मा के लिए ओदनम ओदनम अर्थात असनम भवतः स्यात्म होते और सर्वह मृत्यु यश उपसेचनम इव ओदन से असन ओदन से असन अपरियाहर मृत्यु ये भी जिसके लिए उपसेचन उपसेचन कहते हैं जो चटनी उपसेचन उपसेचनम अर्थात ये उपसेचन चटनी जैसा है क्यों ओदन असनत्वे अपि अपरिया उपसेचन में वो ओदनस्य का अगर आपके सामने चावल रोटी नहीं है आप खाली चटनी लेंगे क्या तो इसलिए कहते हैं उपसेचन में वो ओदनस्य अर्थात तो ओदन का ये उपसेचन अर्थात तो चावल रोटी के लिए चटनी जैसा है क्यों मृत्यु को उपसेचन कह दिए कहते हैं असनत्वी अपर्याप्त अर्थात ये मुख्य भोजन होने के लिए ये, ये पर्याप्त नहीं है अपर्याप्त तम प्राकृत बुद्धिर ये जो भाष्य में आरम्भ किया गया यस्तु अनवं भूत इसी का अर्थ हो गया प्राकृत बुद्धि प्राकृत बुद्धि अर्थात तो असंस्कृत बुद्धि जिसका बुद्धि संस्कृत नहीं हुआ है यथोक्त तो साधन रहित तो, यह साधन जिसके पास नहीं है ये जो चब्बीस मंत्र में कहा गया दुश्चरित्र से विरत तो होना है शांत तो होना है समाहित होना है ये सब साधन जिसके पास नहीं है क्थाइ अर्थात तो इथम एव इतम एव अर्थात तो यथोक्त तो साधन वन इव साधन वाला जैसे ही आत्म तत्व तो को प्राप्त करेगा ये साधन रहित तो कैसे प्राप्त कर सकता है वेद मंत्र में है वेद अर्थात विजानाती आत्मा वो आत्मा कहाँ है कहा अर्थात तो कहाँ अनुभव होता है कैसे अनुभव होता है टीका में यस्तु अन भूत उक्त साधन संपन्न न भवती स कथम वेद इतिबंध जो उक्त साधन वाला नहीं है उक्त साधन पूर्व मंत्र में जो कहा गया वो कैसे आत्मतत्व तो का अनुभव कर लेगा और मृत्यु भोजन के लिए भी पर्याप्त तो नहीं है तो इसलिए उपसेचन कहा गया उसका अर्थ कहते हैं अन्नवेअपी असमर्थ है शाक स्थानीय ये जो मृत्यु है ये अन्न के लिए अर्थात चावल रोटी जैसा नहीं है वो तो साक हो गया शाक हो गया कहने का तात्पर्य है कि अर्थात ये मृत्यु का कोई बात ही नहीं है परमात्मा तत्व में जो अमृत तत्व है उसे वहाँ मृत्यु का कोई स्थान ही नहीं है यत्र मंत्र में कहा गया यत्र सो परमात्मा यत्र का अर्थ स्वे महिमनी स विश्व उपसंगता वर्तते य तथाभूतम तम को वेद इति संबंध स्वयहिमनी स्वयहिमनी अर्थात अपना महिमा में शब्द तो व्यवहार किया जाता है अपना महिमा में अर्थात पर अनाश्रित दूसरे में आश्रित नहीं होकर के ये तो सर्वनिरपेक्ष है सभी का जो अधिष्ठान है वो किसको आश्रय करेगा स विश्व उपसंघर्ता पूरा विश्व को अपने में लय कर लेता है वर्तते तथा भूतम् इस प्रकार की परमात्म तत्व को कौ वेद इस संबंध कौन उसको जान सकता है इति श्रीमत् श्रीमद् परमंश परिव्राजकाचार्य गोवंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद्द आचार्य श्री, श्री शंकर भगवत कृतौ काठक उपनिषद भाष्ये प्रथमाध्याय द्वितीय बल्ली भाष्यम समाप्त द्वितीय बल्ली आज ये पूरा हुआ अच्छा अभी कल चतुर्दशी है अवकाश अनाध्याय अर्थात तो अध्ययन नहीं होगा किंतु संभवतः तो कल प्रातःकाल ये सफा होगा ये जो सफाई किया जाएगा सत्संग भवन इसलिए कैलाश का महात्मा लोग तो करेंगे और जो लोग विद्या ग्रहण करते हैं अगर संभव है जहाँ अपना स्थान पर कोई विशेष सेवा नहीं रहता है आकर के यहाँ दस मिनट पाँच मिनट एक मिनट भी हो थोड़ा कर देंगे ताकि ये मतलब गुरुस्थान सेवा ऐसे माना जाता है थोड़ा श्रद्धा उससे बढ़ती है ये कल का कार्य हो गया और परसों गुरु पूर्णिमा है आठ बजे से यहाँ जैसे विधि से ब्यास पूजा होती है हर साल इस प्रकार की होगा तो आप लोग थोड़ा पाँच दस मिनट पहले आ जाने से अच्छा है और यहाँ जैसे पूजा होता है सभी लोग बैठ कर के पूजा करेंगे तो आप लोग उपस्थित होकर के अर्थात तो पूजा में भाग लेने के लिए अनुरोध और जैसे पूजा पूरा हो जाने के बाद चतुर्मासी व्रत का ये व्याख्यान होता है उसके बाद फिर तो प्रसाद सभी के लिए उपलब्ध रहेगा एक परसों का कार्यक्रम होगा तो, कल तक तो खाली यहाँ का थोड़ा सफाई होगा सभी लोग थोड़ा इसमें सहयोग करना अच्छा है तो परसों गुरु पूर्णिमा दस मिनट पहले कम से कम उपस्थित हो जाना ये आवश्यक है आठ बजे से आरम्भ होगा क्या जे? अच्छा अच्छा प्रतिपदा को ही सोमवार रहेगा अच्छा हाँ प्रतिपदा सोमवार तो सोमवार उस दिन तो अवकाश रहेगा अनध्याय रहेगा किंतु 10 बजे मंदिर में श्रावण सोमवार चारों सोमवार में विशेष कार्यक्रम होता है तो 10 बजे से कार्यक्रम आरंभ होगा तो थोड़ा पूर्व में उपस्थित होकर के फिर श्रावण सोमवार जैसे कार्यक्रम कार्यक्रम अर्थात आरती होती है फिर हम लोग महिमना इत्यादि पाठ करते हैं तदुउपरांत तो प्रसाद तो सभी के लिए उपलब्ध होता है अर्थात दो दिन लगातार उत्सव रहेगा तो ठीक है ये भी विद्या प्राप्ति का अंग होता है उत्सव तो उससे थोड़ा चित्त प्रसन्न हो जाता है ओम संग नो मित्र संगण संग